तो दोस्तो आज मैं तुम्हें एक गीत सिखा रहा हूँ ये गीत हमारे देश के राष्ट पिता महात्मा गांधी के संबंध में है दोस्तो इससे पहले कि हम तुम्हें ये गीत सिखाएं जरा ये गीत सुनो तो दो अंदर में गांधी जी ने जन्म लिया माता-पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया पिता करमचंद गांधी उनकी माता उनकी पुतलीबाई बचपन में ही गांधी जी को पूजा करनी रोज सिखाई में उन्हें मौनिया कहते सारे घर के प्यारे थे माता और पिता दोनों की आंखों के तारे थे नाच देखा हरिश्चंद्र का और वन की परी कहानी गांधी जी ने जीवन में बसुल जैसा बनने की कहानी सत्य के लिए हमेशा सबको आजादी दिलवाई भारत को आज़ाद कराया राष्ट्रपिता बापू ने भाई राष्ट्रपिता बापू ने भाई तो दोस्तों तुमने यह गीत सुना और अब ये गीत सीखो दोस्तों पहले इसके शब्दों को याद करो पहले मैं बोलता हूं और फिर तुम एक साथ मिलकर बोलना तो तैयार हूं तो बोलो भाई 2 अक्टूबर पोरबंदर में 2 अक्टूबर पोरबंदर में गांधी जी ने जन्म लिया गांधी जी ने जन्म लिया एक साथ बोलो दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी मोहनदास करमचंद गांधी मात पिता ने नाम दिया मात पिता ने नाम दिया पिता करमचंद गांधी उनके उनके तमये मालूम है न दोस्तो गांधी छी के पिता का नाम करमचंद गांधी था हमलो तू बोलो पिता करमचंद गांधी उनके माता उनकी पुतली बाई माता उनकी पुतली बाई हम बच्चपन में ही गांधी जी को बच्चपन में ही गांधी जी को दोस्ता सब बोलो न बचपन में ही गांधी जी को पूजा करनी रोज सिखाई पूजा करनी रोज सिखाई घर में उन्हें मोनिया कहते घर में उन्हें मोनिया कहते सारे घर के प्यारे थे सारे घर के प्यारे थे दोस्तों एक साथ नहीं बोल रहे ध्यान से सुनो और बोलो माता और पिता दोनों की माता और पिता दोनों की आंखों के वे तारे थे आंखों के वे तारे थे नाटक देखा हरिश चंद्र का नाटक देखा हरिश चंद्र का और श्रवण की पढ़ी कहानी और श्रवण की पड़ी कहानी गांधी जी ने उनके जैसा गांधी जी ने उनके जैसा जीवन में बनने की ठानी जीवन में बनने की ठानी लड़े सत्य के लिए हमेशा लड़े सत्य के लिए हमेशा सब को आजादी दिलवाई सबको आजादी दिलवाई भारत को आजात करया भारत को आजाद कराया राष्ट पिता बापुने भाई राष्ट पिता बापुने भाई, पिता बापुने भाई। और लो दोस्तों यही गीत अब गा कर सीखो दोस्तों भाईया आए हैं आज तुमें ये गीत सिखाने तो भाईया हमारे दोस्तों को यह गीत सिखाइए बच्चों तैयार हो ना तो आओ मेरे साथ मिलकर सब बच्चे गाओ दो अद्दू भरपुर बंदर में तूबरपुर बंदर में गांधी जी ने जन्म लिया गांधी जी ने जन्म लिया मोहनदास करमचंद गांधी मोहन दास करम चंद गांधि माता पिता ने नाम दिया माता पिता ने नाम दिया पिता करम चंद गांधि उनके पिता करम चंद गांधी उनके माताय उनकी पुतली बाई माताय उनकी पुतली बाई बचपन में ही गांधी जी को बचपन में ही गांधी जी को पूजा करनी रोज सिखाई पूजा करनी रोज सिखाई घर में उन्हें मौनिया कहते घर में उन्हें मौनिया कहते सादे घर के प्यारे थे सादे घर के प्यारे थे माता और पिता दोनों की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 नाचक देखा हरिष्चंद्र का और स्रवन की पढ़ी कहाने और स्रवन की पढ़ी कहाने गांधी जी ने उनके जैसा गांधी जी ने उनके जैसा जीवन में बनने की ठाने जीवन में बनने की ठाने लड़े सत्य के लिए हमेशा लड़े सत्य के लिए हमेशा सबको आजादी दिलवाई सब को आजादी दिलवाई भारत को आजाद कराया भारत को आजाद कराया राष्ट्रपिता बापू ने भाई राष्ट्रपिता बापू ने भाई और अब दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है तो भाई जरा जोर से कहो जय हिंद यो यो यो यो प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम